परम पिता परमात्मा का स्मरण हमारे सुखों के लिए सदैव प्रयत्नशील परमात्मा होता नहीं ओ तो धर्म प्रेमी सचिनों वेद स्वाध्याय में आज आर्यानय के प्रथम प्रकाश का सत्ताईसवां मंत्र है ऋग्वेद का मंत्र है मंत्र है ओम तन्न इंद्रो वरुणो मित्रो अग्निराप ओ औषधिर्वनिनो जुषंत शरमंत श्याम मरुता यूय पात स्वस्ति सदान परमात्मा को संबोधित करते हुए प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभो तत् वह न हमारे लिए वह कौन कौन तो कहा वरुण इंद्र हे प्रभो तन्ना त्रो वह इंद्र यानी सूर्य वरुण व चंद्रमा मित्र वायु अग्नि अग्नि आग आपह, यानी जल औषधि और वृक्षादि वनस्पतियां ये सब चीजें हमारे लिए और साथ में कहा वन जो वन की औष वन में पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं वे सब औषधि और वनह दो अलग किया औषधियां जो फल होने पर पक जाती हैं ऐसे पेड़ पौधे फसलें और वन वन में होने वाले समस्त पदार्थ वो वृक्ष वनस्पतियां फल कंदमूल शहद अन्य भी बहुत सारी चीजें ये सारी की सारी जुसंत जुसंत ये हमारा सेवन करें ये जो पदार्थ यहां पर बताए ये एक प्रतीक के रूप में हैं जिनका हम बहुतायत से उपयोग करते हैं तो सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु औषधियां ये सब चीजें तो व्यवहार में हम इनका उपयोग करते हैं इनका सेवन करते हैं हम इनका सेवन करते हैं लेकिन मंत्र में कुछ दूसरे ढंग से बात रखी गई भाष्य में महर्षि ने क्या लिखा ये सब पदार्थ हमारा सेवन करें हम इनका सेवन करें यह एक बात है हम तो इनका सेवन करते ही हैं। इनका उपयोग हम लेते ही हैं, ले ही रहे हैं लेकिन प्रार्थना की जा रही है ये हमारा सेवन करें हमारा उपयोग लेवें और किस रीति से तुम्हि तो ने विशेषण दिया आपकी आज्ञा से ये समस्त पदार्थ आपकी आज्ञा से सुखरूप होकर हमारा सेवन करें षंता का एक अर्थ प्रीति करना भी ये सब पदार्थ आपकी आज्ञा से सुख रूप होकर हमारे प्रति प्रीति का भाव रखें, हित का भाव रखें हमारा कल्याण करें संसार के समस्त पदार्थों से हमें सुख मिले यह हमारी कामना रहती है हम इनका उपयोग करते हैं लेकिन यहां जो संकेत देना चाह रहे हैं महर्षि एक आर्य को भक्त को परमात्मा के प्रति क्या प्रार्थना करनी है एक तो वो ये जान रहा है कि ये चीजें आपकी आज्ञा से हमारे लिए सुख रूप हों। ये वस्तुएं बनी हैं हम इनका उपयोग कर रहे हैं ये हमारे लिए हितकारक बनी हुई है और हम यहीं तक अपने को सीमित रखें ये किसकी आज्ञा से चल रही है किसके नियमन में चल रही है किसकी व्यवस्था में ये सारी हमें उपलब्ध हो रही है ये वस्तुएं सारी जड़ है वृक्षादि को छोड़ दीजिए लेकिन बाकी सारी ये प्रकृति की चीजें जड़ हैं। ये परमात्मा की आज्ञा को क्या सुनेंगे? ये परमात्मा की आज्ञा से हमारे लिए सुखरूप हैं। आज्ञा हम लोक व्यवहार में चेतन को देते हैं चेतन से लेते हैं चेतन ही आज्ञा को सुनते हैं लेकिन जड़ वस्तुएं भी निर्देश के अनुसार जब कार्य करती हैं तो उसको भी आज्ञा या आदेश माना जाता है ऐसे किसी यंत्र के लिए हम बटन दबा देते हैं तो वो चलने लगता है कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो कमांड देना बोलते हैं निर्देश देते हैं वो आदेश ही है जड़ वस्तु है लेकिन उसमें हम निर्देश करते हैं कोई कमांड दे देते हैं ऐसा ऐसा कीजिए इसकी प्रतिलिपि कीजिए इसमें ये परिवर्तन कीजिए वो वैसा करता है वो हमारे आदेश का पालन करता है तो आदेश का पालन चेतन व्यवहार में करते हैं लेकिन जड़ वस्तुओं के लिए भी ये प्रयोग किया जा सकता है तो ये सारी वस्तुएं आपकी आज्ञा से सुखरूप होकर हमारा सेवन करें यह मि के वचन तो जब हम इन वस्तुओं का सेवन करते हैं उपयोग लेते हैं एक आर्य के मन में क्या भाव होना चाहिए श्रेष्ठ व्यक्ति के मन में क्या भाव होना चाहिए निर्देश दिया जा रहा है हम सब जगह ये मान के चले ये परमात्मा की आज्ञा से हमारे लिए सुख रूप हो पाई है परमात्मा के निर्देशन और व्यवस्था से ही ये हमारे लिए इतनी सुखदायी हो पाई है दूसरी बात परमात्मा ने जो इनको आदेश दिया है निर्देश किया है नियमन किया है व्यवस्था दी है ये आत्माओं के सुख के लिए दी है परमात्मा का हमें दुख देने का हमारी हानि करने का लेष मात्र भी अभिप्राय नहीं है इस संसार में जो कुछ भी बनाए जैसे भी बनाए उसमें हमारा अहित करने का भाव लेष मात्र भी नहीं है हाँ ये वस्तुएं हमारे लिए हानिकारक होती हैं ये हमारे जान और अजान पर निर्भर करता है हमारे उपयोग के तरीके पर निर्भर करता है किसका कहा कैसा उपयोग करते हैं ये फिर हमारे पे निर्भर करता है लेकिन ये सारी वस्तुएं हमारे सुख के लिए पैदा की किए परमात्मा का आदेश ऐसा है तो आर्य ये भावना रखते हुए अब बात कह रहे हैं प्रभु आपकी आज्ञा से ये जो चीजें बनी हैं आपके निर्देशन में ये सुख कारक होते हुए हमारा सेवन करें हमारे से प्रीति का भाव रखें अर्थात ये हमारे लिए अहितकर बिल्कुल भी ना हो आपने इन्हें सुख कारक बनाया है और ये हमारे लिए भी सुख कारक बनी रहे हितकारक बनी रहें ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं जब परमात्मा ने इनको इस तरह से व्यवस्थित किया है कि ये सुख ही देंगी हम ऐसे में परमात्मा से ही प्रार्थना करना कि हे प्रभु ये हमारे लिए सुख कारक हो ऐसा तो परमात्मा का कार्य तो पहले हो चुका परमात्मा ने तो इनको सुखपूरक बना दिया है लेकिन फिर भी जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे पक्ष से बनेगा कि हे प्रभु हमें ऐसी बुद्धि दीजिए ऐसा ज्ञान दीजिए हम इनका इस प्रकार से उपयोग करें कि ये हमारे लिए हितकर ही बनी रहे ये हितकर हैं और हमारे लिए हितकर बनी रहे हमें ऐसा प्रयोग करना है और परमात्मा से प्रार्थना करनी यदि हितकारक वस्तु हितकारक ही होगी हानिकारक होगी ही नहीं तो ये प्रार्थना नहीं की जा सकती इस प्रार्थना की कोई सार्थकता नहीं है लेकिन ये प्रार्थना की जा रही है हितकारक वस्तु भी हानिकारक हो सकती है इसलिए कहा जा रहा है कि ये हमारा सेवन करें यह प्रीति से हमारे पास में आए जल का स्पर्श हमारे साथ हो तो वो प्रीति से हो हमारे लिए हितकार अग्नि का सेवन हो तो हमारे साथ प्रीति पूर्वक, सूर्य वायु का स्पर्श हमारे को हो तो प्रीति से हो हमारे लिए सदैव हित कर हो ये सारी चीजें न जुषंत हमारा सेवन करें जैसे हम प्रीति से किसी का सेवन करते हैं उत्सुकता से हम नहीं ये ही हमारा सेवन करने लग जाएं यही हमारे लिए हितकर हो जाए जैसे हमें इतना भी ना करना पड़े इतनी सुविधा इतनी सुखपूर्वक स्थिति और ये वस्तुएं हमारा सेवन कर ही रही हैं हमारे को उपयोग दे रही हैं इन वस्तुओं की सार्थकता हमारे उपयोग में है उचित तो उपयोग में है अगली पंक्ति में कहा शर्मंत स्यामा प्रभु हम शर्म से युक्त हो जाएं सुख से युक्त हो जाएं कब कैसे मरुताम उपस्थे ये जो मरुत है प्राणादि मरुत हैं इनकी गोद में प्राण भी हमारे लिए हितकर है। हैं जैसे प्रथम पंक्ति में वस्तुएं बताई गई इसी तरह से ये प्राण भी हैं मरुत भी हैं और यहां मरुताम उपस्थे मरुतों की गोद के अंदर तो ये ऊपर की सब चीजों पर भी जोखा तो घटेगा जैसे छोटे बच्चे माता पिता की गोद में बिल्कुल निर्भय और निश्चिंत रहते हैं वहां उनका कल्याण होता है वहां उनका सुख सुखद स्थिति रहती है निर्भयता रहती है माता पिता की गोद में निर्भय होकर के खेलते हैं चिंता माता पिता को रहती है बच्चे को चिंता नहीं है ऐसे इन सब की गोद में हम अपना जीवन चलाएं, इनकी तरफ से हम निर्भर हैं ये हमारी चिंता करें हमें इनकी कोई चिंता ना करनी पड़े ऐसी सुखद स्थिति इतनी अधिक अनुकूलता अब एक दृष्टि से हम देखें तो हम वायु की गोद में ही तो हैं। बचपन से तो लेके अब तक ये वायु हमारे चारों ओर है और हम उसका सेवन कर रहे हैं हम वायु की गोद में हैं, हम सूर्य की गोद में हैं, उसका प्रकाश सतत आ रहा है हम चंद्रमा की गोद में हैं, हम अग्नि की गोद में हैं, अग्नि एक बाहर की अग्नि होती है उसका अग्नि का रूप ही हमारे को भोजन के रूप में अंदर जाता है हमें ऊर्जा प्रदान करता है अंदर हमारा शरीर उस उष्मा से चल रहा है ये सब हमें गोद में रखे हुए हैं ये औषधियां ये अन्नादि औषधियां ये वनस्पतियां ये फल फूल जैसे हम इनकी गोद में हैं इनके होने पर हम निर्भय हैं, निश्चिंत हैं, जैसे माता पिता की गोद में व्यक्ति बच्चा निर्भय रहता बंद कर करते शर्मन स्यामा मरुताम उपस्थे हे प्रभु इन मरुतादि सबकी गोद में हम पूर्ण कल्याणकारी रहे सुखपूर्वक रहे शांति से रहे और आगे कहा यू यम पात स्वस्ति भी सदान और आप बहुवचन में कहा परमात्मा एक है लेकिन बहुवचन में प्रयोग किया आदर के लिए बहुवचन कहा गया यू आप पात हमारी रक्षा करो इन सब माध्यमों से परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है ये परमात्मा की रक्षा का एक प्रकार है हम बहुत बार परमात्मा की रक्षा को सीधे सीधे चाहते हैं जैसे कोई व्यक्ति आके हमारी रक्षा करता है ऐसे परमात्मा आके हमारी रक्षा कर ये सब जो गिनाए गए हैं वायु अग्नि जल ये परमात्मा की रक्षा ही तो है ये परमात्मा इन विविध माध्यमों से इन विभिन्न प्रकृति के पदार्थों से हमारी रक्षा ही तो कर रहा है तो हे प्रभो आप हमारे लिए इसी प्रकार से रक्षक बने रहें यू यम स्वस्ति भी सब प्रकार के कल्याणों से सब प्रकार की रक्षाओं से आप हमें रक्षा करते रहें सदा न सदा ही हमारे लिए रक्षक बने रहें आप हमारी रक्षा करो किसी प्रकार से हमारी हानि ना हो तो यहां आ रही है परमात्मा को इस रूप में संबोधित कर रहा है ये स्वीकारते हुए कि परमात्मा ने मेरे लिए हमारे लिए ये सब रक्षा कर रखी है ये प्रार्थना करते हुए भी कृतज्ञता को बोल रहा है प्रार्थना करते हुए भी परमात्मा की स्तुति कर रहा है परमात्मा की कृपा से जो रक्षा प्राप्त है वह रक्षा हमें सतत इसी प्रकार मिलती रहे ये प्रार्थना वो अनुभव कर रहा है हम मैं इन सब की गोद में हैं हम इनकी गोद में हैं इनका लाभ ले रहे हैं ये अनुभव कर रहा है और अब परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है परमात्मा इन सबकी रक्षा ऐसे ही बनी रहे आपकी रक्षा सदैव बनी रहे इस प्रार्थना से पूर्व परमात्मा की रक्षा के भाव को गहराई से वो अनुभव कर रहा है स्वीकार कर रहा है कृतज्ञता का भी भाव है और अब प्रार्थना भी कर रहे हैं हम इन सबकी गोद में कितने सुरक्षित हैं हमें प्रतीत होता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है तब हम जी पाते हैं यदि कुल मिलाके देखा जाए तो हमारा प्रयत्न बहुत कम है हमें लगता है कि गेहूं बोएंगे फिर फसल होगी काटेंगे निकालेंगे पीसेंगे रोटी बनाएंगे तब खाएंगे कितनी मेहनत है अब इन सब प्रक्रिया में देखें गेहूं हमें बना बनाया मिल जाता है अगर गेहूं भी हमें बनाना पड़ता तो कितना श्रम होता कैसे बनाते हम गेहूं को उसको बनाने में ही जिंदगी बीत जाती कैसे बना सकते हैं हम गेहूं को हमने अग्नि का प्रयोग किया बनाने के लिए रोटी बनाने के लिए वो अग्नि पहले से है व्यवस्थित है हमने तो केवल प्रकट की है लकड़ी से कोयले से अन्य किसी माध्यम से अग्नि तो उपलब्ध है पहले से हम कहीं से अग्नि को लाकर के उपयोग कर लेंगे कहां से लाएंगे यदि ये सूर्य नहीं होता यदि ये लकड़ियां नहीं होती और पदार्थ नहीं होते हमने तो उपस्थित का उपयोग किया है रोटी बनाने के लिए अग्नि जल रही है उसको वायु की आवश्यकता है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं तो वो जलेगी नहीं हम कहा से लेकर के आए वो वायु यदि हमें कह दिया जाए इसके लिए ऑक्सीजन का प्रबंध भी आप ही कीजिए वायु का प्रबंध आप ही कीजिए कहां से लाएंगे कहा उपलब्ध होगी परमात्मा की सहायता को हटा देख रोटी भी नहीं बना सकते गेहूं नहीं बना सकते ये सब चीजें परमात्मा ने कृपा करके बनी बनाई हमें दे रखी हैं, व्यवस्था दे रखी है हमें केवल थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। रोटी बनाने के लिए आटा पीस लिया अब उसको गूथना है तो जल लाएंगे कहां से अगर हमें ही जल भी बनाना होता तो कैसे बनाते कहां से लाते परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जल को हटा दीजिए कहां से लाते कैसे करते और शरीर पे आ जाए कि ये सब उपस्थित भी होता तो बुद्धि और ये इंद्रिया जाने इंद्रिया नहीं होती कर्म कर्मेन्द्रियां नहीं होती तो कैसे कुछ कर सकते थे हम कुछ भी नहीं कर सकते थे हमें प्रतीत होता है हम ही सब कुछ प्रयत्न कर रहे हैं और हमारे लिए हमारे प्रयत्न से ही ये जीवन चल रहा है हमारा प्रयत्न तो बहुत थोड़ा है इन सब व्यवस्थाओं में हम इनकी गोद में बैठे हुए हैं इस सतत पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध हो रहा है थोड़ा ही तो प्रयत्न करना पड़ रहा है इन सब भावों को स्वीकार करते हुए कि हे प्रभु ये सब हमें सेवन करें सेवन कर रहे हैं हमारे से प्रीति रख रहे हैं हमारे हित के लिए सतत कार्यरत हैं। आपकी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे ये सब चीजें उपलब्ध रहें, और ऐसे ही हम जीवन को उन्नत करते चले जाए आर्य के मन में इस मंत्र के माध्यम से ये भावना ईश्वर देना चाहता है मनुष्य मात्र में इन वस्तुओं का सेवन करते हुए हमें ध्यान रहे कि यह परमात्मा की आज्ञा नियमन व्यवस्था से उपलब्ध हो रही है नहीं तो नहीं हो सकती थी और ये सब वस्तुएं ऐसे उपलब्ध करा रखी हैं जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता की गोद में हो हमें इनकी गोद में रख रखा है एकदम उपलब्ध सहज करा रखा है थोड़ा सा प्रयत्न हमें करना है ईश्वर की कृतज्ञता बनी रहे और ईश्वर की सहायता से ही हम प्रगति कर पा रहे हैं। ये भाव बना रहे और जब ये भाव बना रहेगा तो हमारे प्रयत्न उसको पाने के लिए ही रहेंगे अहंकार आती नहीं आएंगे और इस जीवन का वो उद्देश्य हम पूरा कर सकेंगे इस प्रकृति का वो उद्देश्य पूरा कर सकेंगे जिसके लिए परमात्मा ने हमें इस जीवन को दिया है मंत्र की भावना मन में रखते हुए ओम का उच्चारण ओ...